समस्त माँ विदिषा वई ओ शांति ही, शांति ही, शांति वृदारण्य उपनिषद की 35वीं कक्षा वृदारण्य उपनिषद के पंचम अध्याय का चौथेवा ब्राह्मण हम देख रहे थे पिछली कक्षा में इस ब्राह्मण की तीन खंडिकाओं को हमने देखा था जिसमें गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है गायत्री की महिमा माह एक ढंग से प्रस्तुत किया गया तो तीन लोक पृथ्वी अंतरिक्ष और द्व्यूलोक ये तीन मिलके ऐसे हैं जैसे कि गायत्री का एक पद आठ अक्षरों वाला ये भी उसके साथ बराबरी की गई गायत्री का दूसरा पद ऐसे जैसे कि जैसे कि तीन वेद ऋग यजु और साम बहुत सारे ऋग्वेद के मंत्र ऋचह बहुत सारे यजुष यजुंशी और बहुत सारे साम मंत्र सामानी वो सब मिलकर के उसके बराबर गायत्री का एक पद है आठ अक्षर और इसी तरह से तीसरा पद उसका तो प्राण अपान और व्यान ये तीन प्राण मुख्य रूप से पांच में भी ये तीन मुख्य प्राण अपान और व्यान इसके बराबर इसकी तुलना की गई और गायत्री के चौथे पद को भी कहा गया जो कि पूर्ण निश्चल है दोषों से रहित है जो दिखाई सा देता है जो इन सब से ऊपर है ये चौथा रूप भी बताया गया आगे चौथी कंडी काम है गायत्री के बारे में ही चौथे पद और अन्य कुछ उसके बारे में बता रहे हैं दिखा है, है सईशा गायत्री ये वही गायत्री जिसके बारे में चर्चा कर रहे थे ये गायत्री एतस्मिन् तस्विन तुरुए दर्शते पदे परो रजसी प्रतिष्ठिता ये जो गायत्री है इस चौथे स्थान में चौथे स्थान में जो कि दर्शते पदे दिखाई देता जैसा पद है होता नहीं है लेकिन दिखता सा है और सब समस्त दोषों से दूर निर्मल परो रजसी उसके अंदर ये प्रतिष्ठित है वहां पर ये स्थित है यानी इसका फल यहां नहीं मिलना इसका फल और कहीं मिलेगा ये चौथा पद है तदवयी तत्सत्य तद प्रतिष्ठितम और बोले ये जो चौथा पद है जहां ये गायत्री प्रतिष्ठित है वो किसमें है वो सत्य में प्रतिष्ठित है ये सत्य रूप है और सत्य की बहुत बड़ी महिमा बताई गई तदवय तत्सत्य तद प्रतिष्ठितम क्योंकि वो सत्य स्वरूप है उसका ब्रह्म का सत्य स्वरूप है वो जिस तरह से निर्मल वहां पर रहता है उसको की तरफ संकेत है क्रियाओं चेष्टाओं से रहित पूर्णतः निर्मल आनंदमय मग्न वो जो मुक्ति वाला रूप है और वो ही वास्तव में सत्य रूप है वही सत्य का हमें पूरा पूरा साक्षात्कार होता है उससे पहले की स्थितियां लौकिक दृष्टि से बहुत सत्य को बताती हैं यू तो हम थोड़ा बहुत देखते सुनते हैं वो भी सत्य होता है उसमें भी सत्य होता है बहुत सारा सत्य होता है समाधि में भी सत्य होता है लेकिन ये जो चौथा रूप है मुक्ति वाला वो एक अलग है उसमें जो सत्य का साक्षात्कार होता है सत्य रूप है वो और कहीं नहीं है वैसा और कहीं नहीं है तो वो सत्य में प्रतिष्ठित है बोले सत्य क्या है तो कहा चक्षुर वही सत्य ये आंखें ही सत्य हैं अब चौथे पद की चर्चा थी गायत्री के उससे उस तुरी अवस्था की बात की जा रही है उसको सत्य में प्रतिष्ठित किया जा रहा है और सत्य किसमें प्रतिष्ठित है चक्षु में प्रतिष्ठित है वापस फिर यही परी ले आए तो नेत्र में तो ये सारा का सारा क्या वो सारक इस चक्षु में सत्य प्रतिष्ठित है और सत्य में वो पद प्रतिष्ठित है और गायत्री का पद तो उसकी महिमा केवल यही है इन सब का आधार तो ये चक्षु हो गया ऐसा लिखा हुआ प्रतीत होता है चक्षुर वही सत्यम ये च, चक्षु ही सत्य है क्यों है चक्षु सत्य तो कहा चक्षुर वही सत्यम तस्मात यत इदानीम दो विपद मानव ए याताम दो जने अगर आपस में विवाद कर रहे हो और वो आए तो उनमें से एक कहे अहम आदर्शम अहम अश्रोषम इति वो कहे कि मैंने ऐसा देखा है दूसरा कह रहा है कि नहीं मैंने ऐसा सुना है मैंने ऐसा देखा है इसलिए मैं ठीक हूं दूसरा कहता है मैंने ऐसे सुना है इसलिए मैं ठीक हूं ऐसा दोनों में विवाद हो तो दोनों में से किसको सच माना जाएगा देखे वाले को उसने देखा है तो यह एवं ब्रुयात अहम अदर्शमिति तस्मय एवं श्रद्धा जो ये कहता है कि मैंने देखा है हम उसी के प्रति श्रद्धा रखते हैं इसलिए चक्षु ही सकते हैं। तो अब यहां ये जो चक्षु शब्द है ये चक्षु प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए संकेत के रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए चक्षु का मतलब केवल ये आंखें नहीं है प्रत्यक्ष के अंदर भी अक्ष शब्द है वो नेत्र से भी जुड़ा हुआ है वो इंद्रियों से भी जुड़ा हुआ है ये यद्यपि जो सुना है वो शब्द तो कानों से सुना है उतने अंश में वो प्रत्यक्ष है श्रोत इंद्रिय से भी शब्द का प्रत्यक्ष होता है लेकिन किसी विषय में हमने केवल सुना है वो प्रत्यक्ष नहीं कहलाता है तो सत्य किस पे प्रतिष्ठित है वो चक्षु पे प्रतिष्ठित है इसका मतलब यहां पर चक्षु तो एक प्रतीक के रूप में यहां कहा गया और चक्षु प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रतीक है वो सत्य है वहां पर क्यों सत्य है क्योंकि वहां सब कुछ प्रत्यक्ष है परमात्मा को सब कुछ प्रत्यक्ष है और प्रत्यक्ष में और किस प्रमाण की आवश्यकता है और इसीलिए ही वह पूर्ण सत्य हैं, क्योंकि सब कुछ वहां पर प्रत्यक्ष है ये तो लौकिक उदाहरण दिया गया जैसे लोक में हम यहां तुलना लौकिक दृष्टि से ही करेंगे हम प्रत्यक्ष आंख से देखे हुए के प्रति अधिक श्रद्वा रखते हैं अपने लिए भी और दूसरे के प्रति भी तो ऐसे ही परमात्मा का ज्ञान क्यों पूर्ण सत्य है हैं क्यों वो लोग पूर्ण सत्य है क्योंकि वहां सारा प्रत्यक्ष होता है परमात्मा भी प्रत्यक्ष है परमात्मा का बताया हुआ ज्ञान वो सारा प्रत्यक्ष वाला है वो योगी आत्मा जो मुक्त हो चुका है वो भी वहां पर प्रत्यक्ष करता है उन चीजों को भी जिनका प्रत्यक्ष यहां नहीं कर पाता है, उसका भी वहां पर प्रत्यक्ष हो सकता है तो ये सत्य में ही प्रतिष्ठित है अगर सत्य किस में प्रतिष्ठित है तो तदवई तत्सत्यम बले प्रतिष्ठितम एक तरफ वो चक्षु में प्रतिष्ठित कहा था वो अपनी जगह एक, एक बात हो गई अब कह रहे हैं कि सत्य किसमें प्रतिष्ठित है बल में प्रतिष्ठित है और ये बल क्या है तो बोले प्राणो वही बलम प्राण बल है ये जीवन है बल तत् प्राणे प्रतिष्ठितम वो प्राण में प्रतिष्ठित है जब ये कहा कि वो सत्य बल में प्रतिष्ठित है और फिर कह दिया कि प्राण ही बल है तो कहा कि तत् बल प्रतिष्ठितम तत्प्राणे प्रतिष्ठितम अर्थात वह सत्य प्राण में प्रतिष्ठित है सत्य बल में प्रतिष्ठित है इसका मतलब हुआ सत्य प्राण में प्रतिष्ठित है क्योंकि बल मतलब प्राण तस्मात आहुर बलम सत्यात ओजीय इति इसलिए ये कहा जाता है कि सत्य से बढ़कर के कौन है बोले बल उससे अधिक ओजीय है अधिक ओज वाला है अधिक प्रभाव वाला है बल अधिक प्रभाव वाला है सत्य से भी बढ़कर के बल है एवं उ ऐशा गायत्री अध्यात्म प्रतिष्ठिता इस प्रकार से ये गायत्री अध्यात्म में प्रतिष्ठित है गायत्री के माध्यम से बाहर जो भी हम कर्म करें कर्मकांड कांड करें इस प्रकार से ये गायत्री अध्यात्म में प्रतिष्ठित है यानी मुक्ति तक का सारा भाग इन्होंने यहां पर इसके साथ जोड़ते हुए संसार की चीजें और मुक्ति और वो सारा का सारा यहां पर इन्होंने बता दिया तो सत्य जो यथार्थ है वो भी तभी प्रतिष्ठित हो सकता है जब उसके साथ साथ बल हो बल के बिना सत्य होगा है तो सत्य वो लेकिन उसके पीछे बल नहीं है तो उस प्रतिष्ठित नहीं हो पाएगा सत्य को प्रतिष्ठित करना है तो उसके साथ साथ बल शक्ति सामर्थ्य भी चाहिए परमात्मा सत्य है सत्य को जानता है वो सत्य चीजों को लागू कर देता है क्योंकि वो बलवान है उसमें सत्य सत्य के रूप में स्थिर रह पाता है अगर परमात्मा में बल नहीं होता तो भले ही वो सबको जानता होता तो उतने मात्र से वो सबको प्रतिष्ठित नहीं कर सकता था व्यवस्थित नहीं कर सकता था वो सत्य चीजें तभी लागू हो पाती हैं जब बल होगा बिना बल के सत्य स्थापित नहीं हो सकता तो एक गायत्री का आध्यात्मिक उपदेश दिया आगे कहते हैं साहेषा गायत्र जो ये गायत्री गाने वालों को की रक्षा करती है गायत्री गाते हुए लोगों की रक्षा करती है जो इसको गाता है उसकी ये रक्षा करती है इसलिए इसका नाम गायत्री कर दिया सहिषा गयां गयांश तत्र हाँ सहिषा गया शब्द है जो गाते हैं उनको उनकी रक्षा करती है अब ये गये कौन है गये कौन है गायों की रक्षा करती है गाने वालों की रक्षा करती है वो ये करतुआ बोले गये कौन है तो का प्राणा वही गया हा। प्राण ही गया है जितने प्राण है वो ही गये हैं उनकी ये रक्षा करती है तत्पाणास्तत्रे तो, तो वो प्राणों की रक्षा करती है गायों की रक्षा करती है प्राणों की रक्षा करती है तद यद गयास्तत्रे तस्मात गायत्री नामा तो चूंकि गयों की रक्षा करती है प्राणों की रक्षा करती है इसका इसका नाम गायत्री है स याम एव अमूम सावित्रीम मनवाहा तो ये जिसको भी सावित्री मतलब सविता देवता वाली इस गायत्री को कोई कहता है क्योंकि इसका देवता सविता को माना गया है तो सावित्री देवता वाली यानी सविता देवता वाली जो ये है इसको कोई कहता है एशा स सा वो यही है ये उसी गायत्री की चर्चा की जा रही है स यश्म अन्वाह तस्य प्राणास्त्रायते तो ये जिसको उपदेश की जाती है उसके प्राणों की रक्षा करती है इसलिए इसकी ये इतनी प्रशंसा यहां पर की गई अब गायत्री के बारे में ही अभी तो हम तीन पद वाली गायत्री की चर्चा कर रहे थे और चौथा पद इसका वो तुरीय अवस्था वाला था अब कुछ लोग ये शब्द रूप गायत्री को चार पद वाली भी मानते हैं ये गायत्री छंद है इसका नाम गाय छ का नाम ही गायत्री पड़ गया इस कारण से तो दूसरी चार पद वाली आठ आठ वाली तो बत्तीस अक्षर वाली हो गई अनुष्टुप छ वाली उसके लिए कहा ताम हई ताम एके सावित्रीम अनुष्टुभम अनवाहु कुछ लोग इसको अनुष्टुप छंद वाली कहते हैं बत्तीस अक्षर वाली कहते हैं आठ आठ के चार वाग अनुष्टुप एतद वाचम अनुब्रूमा इति तो कुछ लोग कहते हैं कि वाणी ही अनुष्टुप है वाणी जो है ये अनुष्टुप है और उसी का वो कथन करते हैं इसी का वो दूसरे को उपदेश करते हैं तो उसके लिए ये उपनिषदकार कह रहे हैं न तथा कुरियात ऐसा नहीं करें गायत्री का उपदेश करें तो तीन पद वाली गायत्री का ही उपदेश करें, ये जो चर्चा चल रही है ये तीन पद वाली गायत्री की चर्चा है चार पद वाली गायत्री की चर्चा नहीं है अनुष्टुप छंद वाली गायत्री की चर्चा नहीं है ये न तथा कुरयात ऐसी चार पद वाली गायत्री का उपदेश न करें गायत्रीम एवं सावित्रीम अनुग्रुयात इस गायत्री का ही जो सावित्री सविता देवता वाली है उसी का यहां पर कथन करे यदि अपि वित्त बहु एवं प्रति और जो इसको जानने वाला जब इसका उपदेश करता है तो जिसको उपदेश किया उससे दक्षिणा के रूप में यदि बहुत कुछ चीजें भी लेता है बहु इव प्रतिग्रणनाती बहुत बहुत खूब चीजें ले लेता है बहुत धन है सोना चांदी है गाय आदि पशु हैं, अश्व हैं, इनको बहुतों को भी वो अगर ले लेता है तो भी नई वत गायत्र एक चना पदम प्रति वो गायत्री के एक पद के प्रति भी दक्षिणा नहीं है अर्थात गायत्री के एक एक पद की दक्षिणा बहुत अधिक है गायत्री का एक एक पद अमूल्य है वो कितना है वो आगे बताएंगे उसके साथ में तुलना करेंगे तुलना करके बताएंगे तो कह रहे हैं क्यों बहुत कुछ भी ले ले जिसको वो बहुत समझता है देने वाला भी सोच रहा है कि मैंने बहुत दे दिया है तो भी वो उसके लिए कम है गायत्री के एक पद की तुलना में भी वो दक्षिणा नहीं होगी वो कितनी भी दे ले संसार में कोई व्यक्ति क्या क्या देगा कितना दे सकता है तो वो एक पद के बराबर भी नहीं होगी इतनी इसकी दक्षिणाएं अर्थात इसका महत्व तो बहुत अधिक बताया गया ये जो चार पद वाली गायत्री का वर्णन किया ये ऋग्वेद में हमें प्राप्त होती है ऋग्वेद के पांचवें मंडल के बयासी में का पहला मंत्र है पांच बयासी एक तो यहां सत्यव्रत जी वाली पुस्तक में नौ पृष्ठ पर जो अनुछेद शुरू होता है दूसरा उसमें इन्होंने यहां लिखा हुआ भी है तत्सवितुर्वृणीमहे ये एक पद हो गया वेव देवस्य भोजनम ये दूसरा पद हो गया श्रेष्ठम सर्वधातम ये तीसरा पद हो गया और तुरम भगत से ये चौथा पद हो गया ये चार पद वाली गायत्री है बहुत से लोग इससे भी आहुतियां देते हैं इसका भी जब करते हैं कई जने चार पद वाली उपनिषद में आया है हालांकि निषेध किया इसका उपदेश नहीं करें स्वयं कई जने इसका वचन भी करते हैं कि तीन पद वाली गायत्री भी हो गई अब ये चार पद वाली गायत्री से हम उपासना करते हैं कोई पूछ सकता है कि भाई गायत्री त्रिपद गायत्री तो आपने जानिएगा चार पद वाली गायत्री को जानते हो क्या बहुत से लोग जो विशेष विशेष प्रश्न करते हैं ना ऐसे प्रश्नों में ये भी एक प्रश्न है कि अच्छा गायत्री मंत्र को जानते हो बोले हाँ जानते हैं बोलो अब तो थोड़ा सा तो कहेगा अब हम सोचेंगे गायत्री तो बहुत सामान्य चीज है और अच्छा चार पद वाली गायत्री को जानते हो जिसने नहीं पढ़ रखा है वो कहेगा नहीं चार पद वाली तो नहीं तो तीन ही है वो या भूरभुआ को जोड़ के बोलने लगेगा उसको पता नहीं होगा तो न तो तत्सवित वृणी तो ये वाला जो यहां पर कथन है श्री दयानंद ने भी इसका भाष्य किया है और उसका तात्पर्य यही है कि हम उस परमात्मा की उपासना करें और किसी की उपासना न करें उसको छोड़कर के सर्वश्रेष्ठ जो परमात्मा है उसी का वरण करें वही हमारे लिए सब कुछ देगा और वही हमारे दोषों को भी नष्ट करेगा तो ये जो तीन पद वाली गायत्री है उसी के बारे में आगे और बता रहे हैं छठी कांडिका शय इमांस स्त्रीन लोकान पूर्णान प्रतिगृणी अगर कोई इन तीनों लोकों के को दक्षिणा में ले लें कैसे जो कि परिपूर्ण है तीनों लोग भी परिपूर्ण है परिपूर्ण धन धाने से परिपूर्ण एक होता है कि किसी को कोई राज्य मिल गया गांव मिल गया लेकिन ऐसा गांव मिला जो कि खाली है लोग भी नहीं है धन संपत्ति नहीं है सब कुछ लूटा जा चुका है ऐसा गांव मिला किसी को लूटा पीटा गांव लूटा पीटा देश ऐसा नहीं परिपूर्ण ऐसे किसी को पृथ्वी मिल गई जो एटम बम से या किसी से बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है कोई व्यक्ति ही नहीं है यहाँ पर फसलें सारी नष्ट फल फूल सब नष्ट जीव जंतु सब नष्ट ऐसी धरती मिले तो क्या बिल्कुल खाली किसी को मिल जाए ऐसा राजमहल क्या उसमें सूना राजमहल कोई कुछ नहीं खंडहर पड़ा हुआ है या अच्छा भी बना है लेकिन कुछ है नहीं उसमें सुख सुविधाएं नहीं है कुछ नहीं है क्या करेगा उसका वो तो तीनों लोग और परिपूर्ण जो अपनी संपन्नता में जैसे हूं अच्छे से अच्छे ऐसे तीन लोक यानी पृथ्वीलोक अंतरिक्ष लोग और द्विलोक इस सारे परिपूर्ण लोक भी अगर उसको ग्रहण करे वो दक्षिणा में तो सही इमांस तीन लोकान पूर्णान प्रतिगृिया प्रथमम पदम आपको याद तो कह सकते हैं कि ये गायत्री के एक पद की दक्षिणा उसने ले लिया पीछे कहा था वो कितना भी दे दे वो गायत्री के एक पद की भी दक्षिणा नहीं होगी तो ये तो तीनों लोग परिपूर्ण दे दिए जाए आप कोई ऐसा कैसे कर सकता है कि इस पृथ्वी को पूरे को किसी को दे दे क्योंकि कोई एक व्यक्ति है ही नहीं जिसके जिसका इस पूरी पृथ्वी पर स्वामित्व हो और सब चीजें उसकी अपनी हो चक्रवर्ती सम्राट भी नहीं कर सकता ऐसा बहुत कुछ दे सकता है लेकिन सब कुछ तो वो नहीं दे सकता तो इसलिए गायत्री के एक पद की दक्षिणा कोई नहीं दे सकता यानी इसका महात्मा इतना अधिक बताया जा रहा है इसका लाभ तुलना में कोई प्रशंसा की जा रही है लेकिन इसके एक पद की अगर दक्षिणा मानी जा सकती है तो तीनों लोक परिपूर्ण हो वो दे दिए जाए उसके बराबर इसकी एक दक्षिणा एक पद के केवल आगे अथम यावत, त्रयी शिक्षा अथ यावती इन त्रयी विद्या यतिगृहणीया सो अस्या एक त्वितीय पदम आपनुया अगर कोई त्रिविद्या को दे दे त्रिविद्या मतलब तीनों वेद देख ये सारे मंत्रों, उसकी विद्या को कोई दे दे इसके बदले में तो समझें उसको किसने पा लिया तो जैसे उसके एक पद की दक्षिणा को उसने और एक तरफ तीनों वेद तीन वेद सारे मंत्र उसकी सारी विद्या जो है वो मिल जाए कितनी बड़ी दक्षिणा किसी को वैसे ही मिल जाए कि आपको तीनों वेदों की विद्या देते हैं आप ऐसे कुछ पढ़ना नहीं पड़े कहीं बस उसके अंतःकरण में उतर जाए जैसे दान दिया पैसा और हमको मिल जाता है कमाना नहीं पड़ता ऐसे कोई तीन वेदों की सारे मंत्रों की इनकी विद्या पूरी वेद विद्या को कोई दे दे इतनी बड़ी दक्षिणा कोई अगर दे दे तो क्या हा इस गायत्री के हाँ, एक पद की दक्षिणा और दूसरे पद की दक्षिणा दी तीन पद और तीसरा अर्थ यावत यम प्राणी प्रतिगृहणिया पदम अपनु याद और जितने भी प्राण हैं प्राणी हैं प्राणधारी हैं वो सब भी उसको मिल जाएं तो समझो कि इसको तीसरे पद की दक्षिणा मिली पीछे जो इसकी तुलना की गई थी आठ आठ पदों से वहां पर इन्हीं से किया था तो पहले उन्होंने तीनों लोगों का कहा था आठ अक्षर से गुना फिर तीनों देखिए जो साम का कहा था फिर प्राण अपान और व्यान का प्राणों का इनका कहा था वो गायत्री के एक तरह से एक एक पद है तीन पदों का एक एक पद पहला पद दूसरा पद तीसरा पद। ये एक पद है यानी पहला है? ये एक पद है यानी दूसरा पद है ये एक पद है यानी तीसरा पद है ऐसे इतनी इसकी दक्षिणा हो तो उससे तुलना की जा सकती है इसलिए गायत्री मंत्रों को महामंत्र और सबसे बड़ा माना गया है आगे अस्य अश्या तुरी दर्शतम पदम परो रजसा यह तपति नैव केचना आप्यम अब ये जो चौथा पद था गायत्री का जिसकी चर्चा पीछे कर रहे थे ये चतुष्पद गायत्री की नहीं त्रिपदा गायत्री के जो तीन पद हैं और उससे जो चौथे पद की प्राप्ति होती है जो तुरीय पद कहा गया उसकी तुलना किससे करेंगे तीन पदों की तो ऐसी बड़ी बड़ी तुलनाएं कर दी तो का अथा एतदेव ये जो चौथा दिखने जैसा पद है जो कि समस्त क्लेशों से दुखों से रहित है निर्मल है स एस तपति जो ये तप रहा है प्रकाशित हो रहा है जैसे सूर्य तप रहा है यानी प्रकाशित हो रहा है ये जो प्रकाशित हो रहा है इससे बढ़कर के और कोई चीज नहीं है इस संसार में इस पूरे लोक में हमारे द्वारा प्राप्य उसको नई व के वो किसी के भी द्वारा दक्षिणा के रूप में नहीं ली जा सकती कि उसके बराबर यह चीज हो सकती है कुछ है ही नहीं उसके बराबर कुतऊ एकतावत अतिगृहणियात उसके लिए दक्षिणा के रूप में क्या लेगा कुछ भी नहीं लेगा कुछ है ही नहीं उसके बराबर उसकी कोई दक्षिणा ही नहीं होती है तो जो मुक्ति को प्राप्त कराते हैं ऐसे ऋषि मुनि ऐसे योगी जो मुक्ति सीधे स्वयं ने जिन्होंने मुक्ति का साक्षात्कार कर रखा है और वो जो बताते हैं उसकी कोई दक्षिणा होती नहीं है कोई दक्षिणा हो ही नहीं सकती और वो भी कुछ नहीं मांगते, वो भी अमूल्य है वो निष्काम रूप से करते हैं इस चौथे पथ की तुलना किसी से नहीं हो सकती तो फिर यहां पर इन्होंने हमारे मुक्ति और मोक्ष की तरफ बताया है आगे तस्या उपस्थानम और उस गायत्री के अपास में जाते हैं उपस्थान करते हैं पास में स्थित होते हैं निकट जाते हैं उसका प्रत्यक्ष करते हैं साक्षात्कार करते हैं क्योंकि जिस गायत्री की इतनी महिमा है तो उसकी उपासना भी करेंगे तस्या उपस्थान गायत्री अस्य गायत्री असी हे गायत्री तुम एक पदी हो वो देख रहा है गायत्री असी एक पदी तुम एक हो एक पद तुम्हारा ये है प्रत्यक्ष कर रहा है ये देखो तुम्हारा एक पद है ऐसे गायत्री ऐसी एक पदी द्विपदी देखो ये तुम्हारी दो पद वाली हो ये दूसरी है त्रिपदी तीन पद वाली है ये तीसरा हो गया और चतुष्पदी और ये चौथे पद वाली हो और चतुष्पदी हो और वो कैसी है अपदहसी ये ऐसी है जैसे कि कोई पद ही नहीं है तुम्हारा तीन ही पद दिख रहे हैं वहां पर तीन ही चरण दिख रहे हैं ये चौथा तो दिख ही नहीं रहा है नहीं तो जानने योगी ही नहीं है तीन को तो हम जान रहे हैं वो चौथा तो अज्ञेय है जानने योग्य अपत अपद अपी को खोला नहीं पद्य से वो जानी ही नहीं जाती है पूरी तरह से दिखाई नहीं देती है वो चौथा पद है नमस्ते तुरी आय दर्शताय पदाय परोरज से तेरे लिए तेरे उस चौथे दर्शताय दर्शन योग्य दर... पद के लिए जो कि दोषों से दूर है परोरज से उसके लिए नमह नमस्कार करता हूं इसके आगे मैं झुकता हूं पूरी तरह से संसार की ये जो इतनी चीजें पहले तीन पद वाले कहे थे उसके आगे ये नहीं झुका उसको नमस्कार नहीं किया वैसे तो सामान्य व्यक्ति उनको भी नमस्कार करता है थोड़ा कुछ अधिक मिल जाता है तो उसको नमस्कार करता है झुकता है उसके आगे उसके लिए वो बहुत बड़ा लगता है लेकिन जिसने इन सबके क्षण भंगुरता को देखा है इससे कृतकृत्यता की प्राप्ति नहीं होती है वो इनके आगे झुकेगा नहीं नमन नहीं करेगा वो छोड़ करके इनको आगे जा रहा है वो कहां झुक रहा है इस गायत्री के चौथे पद में मुक्ति पद में वहां आके झुक रहा है कि हाँ इसके आगे मैं झुकता हूँ मुझे ये प्राप्तव्य इसे मुझे प्राप्त करना है तो मैं उसको नमस्कार करता हूँ उसका आदर करता हूँ ये वो सच्ची चीज है जो मुझे मिलनी चाहिए जिसको पा करके मैं कृतकृत्य हो सकता हूँ बाकी तो दुख से युक्त है असौ अदो मां प्रापद इति उसको तो नमस्कार किया फिर आगे क्या कहते हैं असौ ये अदो इसको इस चतुर्थ पद को मां प्रापद इति प्राप्त ना करें सर्वनाम में प्रयोग किया गया है किसके लिए कह रहे हैं तो यह इसको चौथे पद को प्राप्त ना करें ये ऐसा चौथा पद जो कि सर्वश्रेष्ठ था उसके लिए कहा जा रहा है कि यह इसको प्राप्त ना करें किसी के लिए कहा जा रहा है तो कौन हो सकता है वो दुष्ट व्यक्ति ही हो सकता है जो दुष्ट व्यक्ति हैं पापी हैं है, वो इस पद को प्राप्त ना करें ये भी एक प्रार्थना है बार आध्यात्म के अंदर ये होता है कि सबके लिए अच्छा हो सबके लिए हो इस तरह की प्रार्थनाएं बहुत अच्छी मानी जाती तो वैदिक प्रार्थनाओं के अंदर इस तरह की प्रार्थनाएं भी हैं दुष्ट को यह प्राप्त नहीं हो योग्य को ही प्राप्त हो ऐसा ऐसी प्रार्थना की जा सकती है इसको द्वेश नहीं कहते इसको अविद्या नहीं कहते इसको दूसरे की हानि करना नहीं कहते ये एक मापदंड है कि नहीं ऐसे व्यक्ति ही श्रेष्ठ व्यक्ति ही इसको प्राप्त करें यह भावना की जा सकती है जैसे कोई इंजीनियर बने या डॉक्टर बने या प्रशासनिक अधिकारी बने उसके लिए हम सामान्य जनता ये प्रार्थना कर सकते हैं नहीं ऐसा व्यक्ति कभी नहीं बने अभी उस व्यक्ति से द्वेष नहीं किया जा रहा है और एक योग्यता का मापदंड नहीं ऐसा व्यक्ति इस पद पे नहीं आए जिसको मिर्गी का रोग है वो हमारा चालक नहीं बने गाड़ी नहीं चलाए उससे दोष नहीं किया जा रहा वो पात्र नहीं है वो हटे यहां से ऐसा व्यक्ति हमारा प्रधानमंत्री नहीं बने किसी व्यक्ति से द्वेष नहीं किया जा रहा है ऐसा व्यक्ति हमारा सुरक्षा करने वाला सैनिक नहीं बने ये जो भावना है ये इसमें द्वेष नहीं है और हम सब करते हैं इस बात को ऐसी कामना हम करते हैं लेकिन जब हम इस तरह के शब्दों को बोलने लगते हैं तो आज के तथा कथित अध्यात्म वाले वो कहते हैं ये तो द्वेष है क्योंकि अध्यात्म में द्वेष का काम ही नहीं है द्वेश तो हटाना है बोलिए तो द्वेश का ये द्वेष नहीं है और अगर इसको भी द्वेष कहेंगे तो हर व्यक्ति इस तरह से करता है इस तरह के जो उदाहरण मैंने आपके सामने रखे वो उदाहरण अगर रखे जाए तो कहेंगे हाँ ये तो ठीक बात है वो तो उसमें भी तो देशी है अब क्यों मना कर रहे हो नहीं ये व्यक्ति हमारा प्रधानमंत्री नहीं बने ये हमारा मुख्यमंत्री नहीं बने ये हमारा अध्यापक ना बने ये सब हम क्यों कहते हैं तो एक उच्च मापदंड होते हैं सीए का और का इनमें कि जिसके कम अंक आते हैं उनको बनाते ही नहीं लेते ही नहीं है उससे एक स्तर बना करके रखते हैं वे ऐसा व्यक्ति इसमें नहीं जाएगा इस योग्यता वाले को लेंगे नहीं वो भले ही खाली पड़ा रहे नहीं लेंगे उसको और जो वहां पहुंचा है वो ये कह सकता है कि हां ऐसे कम योग्य व्यक्ति है ये इस स्थान पे ना आए नहीं बने नहीं आना है उनको तो ऐसे ये व्यक्ति कह रहा है जो इस मुक्ति के लायक हो गया रहा है कह रहे हैं ये जो पापी व्यक्ति हैं दुष्ट व्यक्ति हैं असो अदो मां प्रापादिति ये इसको कभी प्राप्त न करें और ये अध्यात्म में प्रार्थना में कोई दोष नहीं है इसलिए वेद में बहुत सारी प्रार्थनाएं ऐसी आती हैं कि इनको दुष्टों को ये नहीं मिले दुष्टों का ये हो जाए उनका ये हो जाए इसको देख करके लोग कहते हैं कि ये तो ईर्षा से भरे हुए थे ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं है करते हैं प्रार्थना तो ये अच्छी है कि सब अच्छा हो इसका भी भला हो इसका भी अच्छा हो वो एक अलग दृष्टि से है लेकिन ये इस प्रार्थना में भी कोई दोष नहीं ये प्रार्थना वैदिक है अनुकूल है उचित है यथार्थ पर आधारित है ऐसे ही यहां पर उपनिषद में कहा असौ अदो मां प्रापदिति कौन यम दिष्यात असौ जिसको यह है यह है कौन जिसने इसको यह प्राप्त किया है विद्वान है वो जो इससे विद्वान जिससे द्वेश करता है वो इसको प्राप्त ना करे विद्वान व्यक्ति योग्य व्यक्ति शुद्ध पवित्र व्यक्ति जिससे द्वेश करता है वो विद्वान शुद्ध पवित्र व्यक्ति किससे द्वेश करेगा वो दुष्टों से करेगा जो धर्म में बाधा खड़ी करता है उससे द्वेष करेगा वो सज्जनों के प्रति क्यों द्वेष रखेगा धार्मिकों के प्रति क्यों द्वेष रखेगा पवित्र लोगों के प्रति क्यों द्वेष रखेगा रख ही नहीं सकता है वो तो जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनके प्रति विद्वान पवित्र आत्मा जो द्वेष करता है कि नहीं इसको ये नहीं मिलना चाहिए उनको ये कभी भी नहीं मिले अच्छे लोगों की ही वृद्धि हो जो अच्छे लोगों को प्रिय नहीं है उनकी वृद्धि कभी नहीं हो युष्यात असू क्या कहे उनके लिए कि अस्मयी कामो मां समृद्धि इसकी कामना पूर्ण ना हो ये पवित्र व्यक्ति दूसरे के लिए कह सकता है इसकी कामना पूर्ण ना हो भगवान करे इसकी ये मंशा पूरी ना हो जाए जैसे हम आतंकवादियों के लिए कह देते हैं। इनके जो ना गलत इरादे हैं नापाक मंसूबे हैं वो पूर्ण ना हो ये हम करते कोई दोष नहीं है इसमें जो अपवित्र भावनाएं हैं वो तो न जाने क्या क्या अपने अंदर मन में इच्छाएं पाल करके रखते हैं ये हो जाए ये हो जाए हम ऐसा कर दें दुष्ट व्यक्ति तो हम हाँ, सज्जनों के मन में ये भावना होती है और इस भावना में कोई दोष नहीं है उसी स्तर पे ये बात कही जा रही है कि जो पापी लोग हैं इनकी कामनाएं है, पूर्ण न होवें अस्मयी कामो न समृद्धि व एवं अस्मयी स कामना समृद्ध थे एवं उपतिष्ठते और उसके उसकी कामना फिर पूर्ण भी नहीं होती है ये और साथ में कही इसने कामना की पवित्र व्यक्ति ने और वो ऐसी कामना करता है तो उन दुष्ट व्यक्तियों की वो कामना पूर्ण नहीं होती यानी इसने बोला है तो वहां पर प्रभाव आएगा उससे संबंधित जो बात होगी उनकी समृद्धि नहीं होगी उनकी समृद्धि नहीं होती जिसके प्रति वो इस तरह की भावना करता है प्रार्थना करता है अहम अदय प्रापम थी और मैं इसको प्राप्त करूं मैं इसको प्राप्त करूं मैं इस ऊंची स्थिति को प्राप्त करूं ये प्रार्थना कर रहा है और ये इसको प्राप्त न करे ये भी साथ में प्रार्थना कर रहा है ये दोनों ही कहें दो, दो तरह से प्रार्थना हो सकती है कोई केवल अपने लिए करे कि मेरे को ये स्थिति प्राप्त करनी है ये ऊंची स्थिति प्राप्त करनी है यहां भी ठीक है वो कहे कि इन दुष्टों को यह स्थिति प्राप्त न हो ये भी ठीक है दोनों तरह से की जा सकती है गे ए तत्थवई तैदे हो बुडिलम आश्वतराश्विम उवाच तो जो वैदेह जनक थे जिनके पीछे हम चर्चा करते आ रहे हैं कथा आई थी यजबल के की और जनक की तो जनक ने ये बात एक दूसरे राजा को एक दूसरे व्यक्ति को बुडिल नाम के कोई व्यक्ति हैं जो कि अश्वतराश्व के पुत्र थे उनको ये एक बात कही ये बुडिल अश्वतराश्व के पुत्र भी गायत्री को जानने वाले माने जाते थे आगे कह रहे हैं क्या कहा यन्नो हो गायत्री अब्रू था। ये जो तुम अपने आप को गायत्री को जानने वाला बोलते थे जो बुडिल हैं, ये भी अपने को गायत्री को जानने वाला बोलते थे बल तुम तो अपने को गायत्री को जानने वाला बोलते हो अथ कथम हस्ती भूहो भूतो वहसी तो अब तुम हाथी जैसे होकर के कैसे वाहन कर रहे हो हाथी जैसे कैसे अब उसका ये में कथन किया गया है समझाने के लिए जैसे हाथी केवल बोझड़ होता है बोझड़ होने वाले हाथी की तरह जिसको हम आजकल की भाषा में कहें कैसे बैल की तरह से बोझड़ हो रहे हो कैसे गधे की तरह से बोझड़ हो रहे है? उस तरह का कथन है कि कैसे तुम हाथी हुए वे ये सब ढो रहे हो अर्थात अगर तुमने गायत्री को जान लिया है तो इस संसार को ढोते नहीं फिरोगे इस संसार को ढोते हैं संसार में फंस करके और उसको ढोते रहते हैं यहीं की लालसाओं में पड़े रहते हैं और इसी को ढोते रहते हैं अपने ही कष्टों को खुद ही तो बाधाएं खड़ी करते हैं और खुद ही उसको ढोते रहते हैं सांसारिक व्यक्ति जो की मुक्ति को नहीं प्राप्त कर रहा है जीवन मुक्त नहीं हुआ है वो सामान्य जन ऐसा ही तो है ढो रहा है अपने भोज को अगर तुम गायत्री को जानते हो तो ऐसे हाथी की तरह से ढो क्यों हो ये भोजन अपने आप को गायत्री को जानने वाला कह रहे हो इसका मतलब है कि गायत्री को जानने वाला ऐसे बोझा नहीं ढोता है व्यर्थ में बोझा नहीं ढोता है केवल दूसरों के लिए बोझा ढोता रहेगा और कुछ नहीं अपने लिए कुछ नहीं अपने लिए क्या चारा मिल जाएगा हाथी को और क्या मिलेगा हाथी दूसरे के लिए बोझा ढोता रहेगा लठता ढोता रहेगा पेड़ पौधे जो भी काती काम करता है और उसको खाना मिल जाएगा थोड़ी कुछकार मिल जाएगी बस प्रसन्न उसी में हाथी की तरह ढो रहे हो अपने लिए क्या कर रहे हो तो हस्ती भूतो बहसी व्यंग किया गया उसको मुखम ही अस्या सम्राट न विदान चकार इति हो वाच तो ये जो गुडिल थे वो राजा को जर, राजा जनक को बोलते हैं बोले तो राजन मैंने इसके मुख को अभी तक नहीं जाना है मुख का मतलब जो प्रधान है मुख्य है इसकी जो मुख्य बात है उस तत्व को मैंने नहीं पकड़ा है मुख्य नहीं नहीं तत्व जो इसकी सार बात है बिल्कुल उसको मैं अभी पकड़ नहीं पाया हूं मैंने जाना है गायत्री को उसने जाना है सब कुछ किया लेकिन बोले अभी तक ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने इसकी मूल बात नहीं पकड़ी इसकी आत्मा को नहीं पकड़ा है इसकी मुख्य बात को मैं अभी तक नहीं पकड़ पाया हूं ऐसा बहुत बार हमें लगता है कि अनेक विषयों के अंदर हम पढ़ते भी रहते लेकिन इसकी मूल बात पकड़ में नहीं आई अभी तक जान भी लिया लेकिन अभी हाथ में नहीं आई है अपना उस पर वश नहीं हुआ है वह शिकार संज्ञा जैसी स्थिति नहीं बनी है अभी तो ऐसे ही वो बोले कि मैंने इसके मुख्य बात को अभी तक नहीं जाना है पकड़ा नहीं है क्यों गायत्री के बारे में बहुत कुछ बोला है जैसे आप और हम बोलते रहते ऐसे बोले मैंने अभी उसको मुख को नहीं जाना है मुख्या सम्राट न विदान चका रही थी उसको पता था कि मैंने अभी मुख को प्राप्त नहीं किया है मुख को प्राप्त कर लेता तो ऐसे हाथी की तरह बोझा नहीं ढोता रहता संसार में नहीं फंसा रहता तो राजा जनक उसको उपदेश देते हैं कि तस्या अग्नि रे वो मुख अग्नि ही उसका मुख है गायत्री का गायत्री का मुख अग्नि है अब गायत्री कोई एक व्यक्ति हो जिसके ऐसा मुख हो ऐसा तो कुछ नहीं गायत्री का भी चित्र बना दिया है उसकी प्रतिमा बना दी है ऐसा है एक महिला का रूप दे दिया उसका भी मुख है बोले अग्नि मुख है तो गायत्री के चित्र में मुख के आगे वहां पर अग्नि निकलती हुई दिखा दें ऐसा कल्पना कर सकते हैं ना कर सकते हैं लेकिन यहां जो कहा जा रहा है अग्नि उसका मुख है मुख मतलब मुख्य चीज इसमें अग्नि है अग्नि कौन जो अग्रणी होता है वो परमात्मा इसका मुख्य तत्व है इस गायत्री को करते हुए हम उस सविता सूर्य तक ही सीमित रह जाए और कहीं रह जाएं। परमात्मा इसका मुख्य है ये जो सारी पीछे प्रशंसा की गई चौथे पद की वो परमात्मा परक अर्थ लेते हुए की गई है तो ये अग्नि इसका मुख है और कैसा है मुख्य क्या है यदि हवा अपि बहु एवं अग्न अभ्या सर्वमेव सर्वम एवं और ये मुख कैसा अग्नि कैसे अग्नि शब्द क्यों किया कि बहुत सारा भोजन भी यदि बहुत सारी चीजें भी अग्नि में डाली जाती हैं तो अग्नि सबको जला देती है सबको भस्म कर देती है एवं इसी प्रकार से मुख को नहीं जाना मुख को जान लिया तो क्या लाभ हो जाता कि इसमें जो कुछ डलता है वो सब भस्म हो जाता जैसे अग्नि सबको भस्म कर देती है कितना भी अधिक डाल दे उसमें सबको भस्म कर देगी विराट अग्नि हो एवं ही एवं विद यद्यपि बहु इव पापम कुरुते तो जो इस प्रकार जान लेता है इसको गायत्री और इसके मूल तत्व को वो यद्यपि बहुत सारा पाप करता है बहुत सारा पाप करता है कितना सारा पाप करता है तो सर्वमेव तत्म संपसाय तो उस सब को उस सब पाप को संपसाय भक्षण करके खा करके भक्षण अर्थ में साधा तू तो।, तो उस सब को खा करके भक्षण करके अब खाना भक्षण करना ऐसे जैसे अग्नि के मुख में कोई चीज दी तो भस्म करके उस सारे को भस्म करके और भक्षण का एक अर्थ भोगना भी होता है हमने खा लिया यानी तो भोग लिया तो उस सब को इस सारे पाप को भोग करके शुद्ध शुद्ध पूत पवित्र अजरा, खीण न होने वाला अमृत संभवती वो अमर हो जाता है मुक्ति को प्राप्त कर लेते है अर्थात इस गायत्री को जप करके वो पापी से पापी व्यक्ति भी शुद्ध होकर के मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं तो यहां जो कहा गया यद्यपि एवं विद यद्यपि बहुव पापम कुरुते उसका सामान्य अर्थ यू देखेंगे तो क्या लगेगा कि जो इसको जानता है इस गायत्री की महत्ता को ऐसे जानता है कि इसे मुक्ति तक जाया जाता है तो कितना भी पाप करे पाप करे मतलब गलत कार्य करे तो भी वो शुद्ध ही रहता है अर्थात ऐसा व्यक्ति कुछ भी करे हिंसा करे झूठ बोले कुछ भी करे उसको वो पाप लगता ही नहीं है इसका ये अर्थ नहीं है जो इसको जानता है वो तो ऐसे पाप करेगा ही नहीं क्रुते का मतलब है कि अब तक जो वो करता रहा है आदत में है उसके वो ऐसा करता है मतलब आदत में है उसके किया कभी किया अभी नहीं कर रहा है करता है ये जो वर्तमान में कथन आता है वो कि ये शराब पीता है ये झूठ बोलता है हम यू कहें कि इसने शराब पी थी इसने झूठ बोला था दोनों में अंतर हो यह शराब पीता है इसने शराब पी थी पीता है का मतलब पी रहा है इतना ही नहीं है ये शराब पीता है मतलब पीछे भी पीता था अब भी पी रहा है आगे भी पी रहा है अभ्यास में है उसके आदत में है तो जो ये पाप करता है यानी पाप करने का जिसका अभ्यास बना हुआ है आदत बनी हुई है पाप में लिप्त है पूरा ऐसा व्यक्ति भी कोई भी आत्मा इस सब का भक्षण करके एक तो है कि गायत्री के जब से गायत्री के अर्थ को परमात्मा परक लगा करके अपने संस्कारों को ऐसा शुद्ध करके और गलत संस्कारों को जो दग्धबीज कर देता है तो शुद्ध पवित्र हो जाते हैं कितना भी पाप किया हो उसने संस्कार को ठीक कर लिया वो सब समाप्त कितना भी पापी से पापी हो हमें लगता होगी ये कभी भी ठीक नहीं होगा यह हमें अपने प्रति लगता हो कि मैं तो कभी सुधर ही नहीं सकता हूं मेरे से तो ये पाप छूटी नहीं सकता वह भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति कोई भी आत्मा इस सब को जला करके गायत्री के माध्यम से शुद्ध पवित्र पूत अमृत हो सकता है किन्हीं को ये लगता है कि एक कर्म किए हैं पाप किए हैं तो भोगे बिना तो कैसे बात बनेगी भोगना तो पड़ेगा उसको अगर उस तरह भी संगति लगाना चाहे तो ये सर्वम एवं तत्साय सबका भक्षण करके भक्षण करना मतलब भोगना तो भोगना अर्थ लेकर के भी कि जिसने इस गायत्री को जान लिया है और जो उसने पाप कर्म किए हैं उनको सबको भोग करके और वो शुद्ध पवित्र हो जाते हैं और जिसने गायत्री का जप नहीं किया गायत्री की उपासना नहीं की वो इनके इन कर्मों के फलों को भोगता हुआ भी फलों को भोग करके भी शुद्ध पवित्र नहीं हो पाता है क्योंकि कर्म फल तो भोग लिया है लेकिन संस्कार तो अभी भी वैसे ही है वैसे ही दुष्ट संस्कार तो विद्यमान है तो शुद्ध पवित्र तो नहीं होगा उस गलत संस्कार के कारण फिर गलत कर्म करता रहेगा गलत कर्म करता रहेगा फल भोगता रहेगा शुद्ध पवित्र कहां हुआ वो तो सर्वमय वह तत्संपसा है इसको भोग अर्थ भी ले लें फल कर्म फल भोग ले लें तो भी कोई आपत्ति नहीं उस तरह भी इसकी संगति बहुत अच्छी है और जो उसने पाप कर्म किए हैं संस्कार शुद्ध कर लिए भावनाशायरी शुद्ध कर ली तो वो कर्माशय उसको फल नहीं देगा उस परक भी इसकी संगति हो सकती है जैसे अग्नि इसका मुख है और अग्नि में सब चीजें डलती हैं और वो सब जल भस्म हो जाती हैं ये भस्म वाला उदाहरण आपके बिना भोगे समाप्त होने की तरफ अधिक है एक भोग करके होता है एक भक्षण कर लिया जला दिया मुख के अंदर समाप्त कर दिया उसको उस परक दोनों तरह से देखा जा सकता है तो ऐसा ये हो जाता है बोले तुमने अभी इसको जाना नहीं है इसीलिए तो हाथी के समान ढो रहे हो ये सारा का सारा संसार की चीजों को ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हो जिसमें लिप्तता है जिसमें कि आसक्ति है और जिसमें कि विभिन्न पापों को भी करते चले जा रहे हो इस शरीर के लिए औरों कार्यों के लिए गलत गलत कार्य असत्य आदि हिंसा आदि चोरी आदि ये सब करते चले जा रहे हो तो गायत्री को क्या जाना है तो गायत्री को जानने का फल इस रूप में आना चाहिए ये अंतिम परिणति यहां पर बताएगी इसलिए गायत्री को इतना ऊंचा स्थान दिया गया कि तुरय अवस्था को प्राप्त कराने वाला है ये भावना यहाँ पर बताई गई पांचवें अध्याय का चौदहवा ब्राह्मण पूरा हुआ अब इसके आगे पंद्रहवा ब्राह्मण है और इसके अंदर कुछ इन्होंने मंत्र श्लोक दिए हैं मंत्र कह सकते हैं ये ईश्वपनिषद के मंत्र हैं जो यहां पर दिए इकट्ठा करके कईयों का संग्रह किया इन्होंने और ईशोपनिषद यजुर्वेद के 40वें अध्याय का प्रतिरूप है जो इसकी कानव शाखा है यजुर्वेद की उसका जो कतु रूप है जो हमारे को आज ईशोपनिषद के रूप में उपलब्ध होता है वो यजुर्वेद की कानव शाखा का 40वां अध्याय है और जो हम पढ़ते हैं शुक्ल यजुर्वेद वाजसन शाखा का उसमें और इसमें अंतर है शब्दों का कहीं कहीं है। बहुत सारा तो एक जैसा है और बहुत सारा कुछ काफी कुछ कई चीजें अंतर में भी है तो ये काणव शाखा का है तो इसकी व्याख्या तो पीछे ईशोपनिषद में हो ही चुकी है तो वहां के मंत्र हैं यहाँ पर दिए गए हैं हिरण्यमय ने पात्र सत्य से अपिहित एक चमकीले पात्र के द्वारा सत्य का मुख ढका हुआ है ये दूसरे ढंग से व्याख्या है यजुर्वेद के चालीसवें अध्याय की जब हम शुक्लेवेद की उसकी व्याख्या करते हैं तो वो एक अलग व्याख्या होती है महर्षि ने उसकी अलग व्याख्या की है तो चमकीले पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है तत्वम पूषण अपावृणु सत्य धर्म है दृष्ट है पूषण हे पुष्टि को चाहने वाले तो इसको सत्य धर्म को जानने के लिए देखने के लिए इस स्वर्णिम उसको ढक्कन को हटा दे इसी पे चमक से वहीं ऊपर मत रह जाए ये जो संसार है इसकी व्याख्या ऐसे की जाती है बड़ा चमकीला बड़ा आकर्षक दिखाई देता है इसके अंदर सत्य छिपा हुआ है तो यहीं अगर ऊपर चमकीले में फंस के रह जाएंगे तो अंदर का सत्य ज्ञात नहीं होगा तो इसको हटा दे ढक्कन को खोल दे सत्य तो अंदर रखा ही है केवल ढक्कन ही खोलना है इसको जो चमकीला रूप है इसका आकर्षण हटा करके इसको छोड़ करके और अंदर चल जा भूषण एक यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मिन समूह तेजो यत्म कल्याण तमम तत्ते पश्वी पुष्टि वाले एक ऋषि उसको प्रार्थना की जा रही है कि ये सब तेरा कल्याण रूप जो है कल्याणतम रूप है ये सत्य कल्याणतम रूप है ये जो स्वर्णिम रूप दिखाई दे रहा है ये कल्याणतम नहीं है इसको तो हटाना है परमात्मा परक इसमें अर्थ लेते हुए और भी बातें कही गई हैं तो इसकी व्याख्या तो पहले हो ही चुकी है उसको परमात्मा को नमस्कार किया गया है अपने कर्मों को स्मरण करने की बात कही गई है अपने सामर्थ्य को स्मरण करने की बात कही गई है और परमात्मा से प्रार्थना की गई है अग्ने हमारे को सुपथ पर ले चलो अग्नि नये सुपथा रे देव वायुनानि युनाथ आप हमारे समस्त दुर्गुण दुर्व्यसनों को जानते हैं उनको हमारे से हटाओ जो भी हमारे में कुटिलता है उस सबको हटा दो हम तुम्हारी बहुत बहुत स्तुति नम्रता पूर्वक स्तुति करते हैं अब इसमें दो तरह से बातें हैं एक तो ये भाव आ रहा है कि हम जैसे अपने दोषों को हटा नहीं सकते हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो यहां पर फिर कई जने कहने लगते हैं कि हम हटा सकते हम तो हटा नहीं रहे और ईश्वर से प्रार्थना किए जा रहे हैं तो कैसे ऐसे होगा और हम हटा सकते हैं हमें हटाना चाहिए हमें ऐसी प्रार्थना क्यों करनी चाहिए परमात्मा से तो एक अंश में वो ठीक है हम अपने दोषों को हटाते हैं हटा सकते हैं उस बात का ये निषेध नहीं है परमात्मा से जब कहते हैं कि हमारे समस्त दोषों को हटा दो उसका ये मतलब नहीं है कि हम कुछ भी नहीं हटा सकते या हमें हटाना नहीं है हमें तो हटा नहीं है जितना हम हटा सकते हैं वो हमें ही हटाना है लेकिन उसके बाद ये प्रार्थना है हम अपने समस्त दोषों को नहीं हटा सकते जितना हटा सकते हैं वो पूरा हटाएंगे पर उसके साथ में परमात्मा की प्रार्थना भी अपेक्षित है और इसको दूसरे ढंग से लेंगे कि एक व्यक्ति परमात्मा को स्वीकार किए बिना अपने दोषों को हटा रहा है और एक व्यक्ति परमात्मा को साथ में लेकर के उसके गुण कर्म स्वभाव को स्मरण रखते हुए फिर अपने दोषों को हटा रहे तो जो बिना परमात्मा को जाने परमात्मा को स्वीकार किए इन दोषों को हटाने का प्रयास करता है वो सारे दोषों को नहीं हटा पाएगा काफी कुछ हटा लेगा लेकिन सब दोषों को हटा नहीं सकता कुछ दोष तभी हट सकते हैं जब हम परमात्मा के सच्चे स्वरूप को स्वीकार करें तभी वो हट पाएंगे नहीं तो किस हेतु से हटाएगा क्यों हटाएगा उसमें कोई हानि ही नहीं दिख रही है उसको परमात्मा को हटा दिया तो तो जब हम कहते हैं कि हे परमात्मा हमारे इन दोषों को हटा दे इसका मतलब है कि हम परमात्मा तेरे स्वरूप को ध्यान में रखते हुए इन दोषों को हटा उसकी सहायता लेते हुए हम इसको हटा सकें और परमात्मा की सहायता भी होती है हम पुरुषार्थ करते हैं परमात्मा की सहायता भी हमें प्राप्त होती है हमारे कर्मानुसार स्थितियां बुद्धि आदि वो देता है तो ये उन मंत्रों का यहां पर संग्रह किया गया इस प्रकार ये पांचवा अध्याय भी समाप्त होता है और आगे छठा अध्याय और उसका पहला ब्राह्मण है तो इसमें प्राण और इंद्रियों से संबंधित चर्चा है जो कि पीछे छंदोगे उपनिषद के अंदर आई थी उसको हमने देखा ही था बस लगभग वही सारी की सारी बात यहां पर है उसको यथावत करना है और छठे अध्याय का दूसरा ब्राह्मण है इसके अंदर भी कथा है तो श्वेत केतु और जयबली प्रवाहन की कथा है आपस में इनकी चर्चा हुई थी वो कथा भी लगभग जो कि है ये भी छादोग्य उपनिषद के अंदर आई थी ये पंचम प्रपाठक का तृतीय से दसवें खंड तक था और पीछे वाला जो था प्राण और इंद्रियों का जो विवाद था छंदो के उपनिषद के पांचवें प्रपाटक के प्रथम और दूसरे खंड में ये बातें आई थी जिसकी चर्चा वहां हो चुकी है वहीं पर ही हम इसको पढ़ सकते हैं सुन सकते हैं वहां जो चर्चा हुई है उसी को देख और सुन सकते हैं ये दूसरा ब्राह्मण समाप्त होता है और छठे अध्याय का तीसरा ब्राह्मण है इसमें भी कर्मकांड से संबंधित कई बातें आई है क्योंकि पीछे छांदोज्ञ में भी आई थी और उस कर्मकांड का अध्यात्म के साथ में तालमेल बनाते हुए उसकी संगति का प्रयास किया गया था बहुत सारी चीजें उसको अध्यात्म के साथ में जोड़ी गई थी कर्मकांड की वहां वो थोड़ा संक्षेप रूप में था यहां पर आगे इसी को विस्तार के रूप में बताया जाएगा तो इसको हम आगे देखेंगे अभी जो हमने इधर पीछे देखा था जो गायत्री के तीन पद और फिर चौथे पद की बात की गई थी तो साधना करते समय जब हम वृत्ति निरोध करते हैं वृत्ति को रोकना चाहते हैं उसके लिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं बहुत सारे उपाय हम करते रहते हैं उन उपायों में एक उपाय ये होता है कि हम नाम और रूप को छोड़ते हैं। जितने भी नाम हैं और जितने भी रूप हैं, जितनी वस्तुएं हैं उनके नाम है कुछ और उनका अपना अपना रूप है स्वरूप है आकार प्रकार है गुण धर्म है जब हम नाम को स्मरण करते हैं तो उसके साथ साथ उसका अर्थ भी आ जाता है उसके गुणधर्म आ जाते हैं गुण धर्म को करते हैं तो उसका नाम आ जाता है यानी नाम और रूप साथ में चलते रहते हैं और नाम और रूप आया तो वृत्ति बन गई हम चाह रहे हैं परमात्मा का ध्यान करना और उसको करते करते यदि अन्य चीजों के नाम और रूप आ गए तो ये वृत्ति बन जाती है कोई व्यक्ति याद आ गया कोई घर परिवार याद आ गया कोई घटना याद आ गई अपना भूतकाल याद आ गया दुख दर्द याद आ गया सुख याद आ गया भविष्य की योजनाएं करने लगे इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बातें हैं तब एक चिंतन प्रारंभ होता है कि भाई वृत्तियां उठ क्यों रही हैं? क्योंकि हम ये मान के चल रहे कि ये है ये व्यक्ति है ये घर है ये संस्था है ये मेरा व्यापार है ये फैक्ट्री है ये दुकान है मेरे आसपास ऐसे लोग हैं उनको हम शिकार करते हैं तभी तो उनसे संबंधित वृत्तियां उठती हैं तो उसका एक उपाय फिर आता है कि इन वस्तुओं को ही समाप्त कर दो ऐसी मानसिक स्थिति बनाएं जैसे कि ये वस्तुएं हैं ही नहीं वस्तुएं ही नहीं है तो उसके लिए फिर इनको नष्ट करना यानी प्रलय का संपादन किया जाता है प्रलय अवस्था का संपादन ये सब चीजें नष्ट हो रही हैं अपने शरीर को भी नष्ट कर देते हैं शरीर से संबंधित स्मृतियां आती हैं शरीर को ही नष्ट कर दिया जैसे कि बिखर गया हो सारा समस्त इंद्रियां हैं ये समस्त पृथ्वी है समस्त पशु पक्षी हैं समस्त व्यक्ति हैं सबको नष्ट कर दिया एक बौद्धिक स्थिति बनाते यह सब केवल अणुस्वरूप और सतुरा स्तंभ जैसा हो गया बिखर गया सारा प्रकृति प्रलयावस्था में जैसी होती है वो प्रलयावस्था संपादन अब करने को तो नाम और रूप वहां पर भी आ सकते हैं क्योंकि तो सत्वरस्तम तो है प्रकृति तो है उनके गुणधार में लेकिन वो सारे एक जैसे होते हैं तो वहां वृत्ति शून्यवत हो जाती है कुछ है ही नहीं वहां पर वह सत्वर विविधता तो विकृति में है कार्य जगत में यहां पर विविधता हमें दिखाई देती है इतनी चीजें बनी हुई है बहुत अधिक रंग रूप क्रियाएं घटनाएं वो जुड़ी भी रहती हैं जब सत्वर स्तंभ पर पहुंच जाते हैं तो वहां पर फिर वो चीजें रहती नहीं हैं हाँ सत्वर स्तंभ का है वो तो रहेगा ही वहां पर भी उतना तो फिर भी रहेगा उतना नाम और रूप तो वहां भी रहेगा अब सत्वर स्तंभ को हमने सीधा तो देखा नहीं होता है तो इसलिए उसका रूप कोई हमारा प्रत्यक्ष किया हुआ इतना प्रबलता से तो आएगा नहीं हमने सत्वर स्तम की कुछ कल्पना की होती है कि सत्व का कण ऐसे होगा रज का ऐसे होगा तम का ऐसे होगा इन गुण धर्म वाला होगा ऐसे छोटे छोटे होंगे वो छोटे छोटे कण जैसे हम संसार में मिट्टी के छोटे छोटे कण धूल के मान लेते हैं ऐसा कुछ वहां पर कल्पना करते हैं लेकिन फिर भी नाम और रूप तो है ही प्रकृति का नाम रूप तो वहां पर फिर भी विद्यमान रहेगा वहां भी उससे तो हटना ही पड़ेगा एक सीमा पे जाके तो एक ये प्रक्रिया है एक ये जो प्रक्रिया उपनिषद कार ने बताई वो जो प्रलय प्रलयावस्था वाली प्रक्रिया है वो विधान दर्शन के एक सूत्र से निकलती है उसका कुछ भाग न्याय दर्शन से भी मिलता है कि उसको अवयवी के रूप में ने देख तो करके अवयव तो के रूप में देखने लगते हैं, जितने तो भी नाम वस्तुएं हैं, उसको खंड खंड करके अवयव के रूप में देखने लगते हैं अवयवी छोड़ देते हैं इकाई के रूप में छोड़ देते हैं अवयव देखते हैं तो न्याय दर्शन से भी वो समय संकेत मिलता है वेदांत में भी एक सूत्र आएगा आगे आप लोग देखेंगे यहां जो प्रक्रिया बताई इन्होंने ये एक अलग प्रक्रिया है कि परमात्मा का कार्य सारा जगत इससे परे हम चले गए बैठे यहीं पर ही हैं अभी ध्यान यहीं पर ही कर रहे हैं लेकिन हम वैचारिक स्तर पर कहां पहुंच गए इससे परे बाहर एकदम से बाहर एकदम से बाहर चले गए जैसे कि हम यहां से निकल के चले गए दूर चले गए बिल्कुल दूर चले गए इससे परे अब ये वो है वो चौथी अवस्था है पादो से विश्वा भूतानी त्रिपाद श्यामृतम देवी ये सो सारा संसार है ये तो एक छोटा सा है उसका जितना भी है जितना भी बड़ा लगता है लेकिन वो ध्यान के अंदर इसको भी एक छोटा सा मान के और जैसे रॉकेट या कोई बहुत प्रकाश की किरण तेजी से निकल जाती है ऐसे बस इसके एक क्षण में इससे पार निकल जाए अब पार निकल गए जैसे बहुत पीछे छूट गया बहुत पीछे छूट गया सारा का सारा पीछे छूट गया जैसे किसी चीज को हम दूर छोड़ के आ जाते हैं रेल में या वाहन में उसका स्वरूप दिखना बंद हो जाता है धूमिल होता जाता है दूर दूर होते होते धूमिल हो गया जैसे सारा का सारा ऐसे इससे परे चले गए और ये जो सारा था वो एकदम धूमिल हो गया हो गया एकदम चलेगा अब कौन है परमात्मा और मैं बस निराकार सर्वव्यापक परमात्मा है और मैं हूं सब छोड़ करके चलेगा कोई नहीं अब इससे संबंधित वृत्ति उठेगी वो तो हो ठीक है वो तो हम चाहते ही हैं परमात्मा के गुणधर्म वहां पर रहेंगे निराकार है निर्विकार है आनंद स्वरूप है ज्ञान स्वरूप है पवित्र है इत्यादि जो उसके अपने स्वरूप है परमात्मा के बस उसके अलावा कुछ नहीं छूट चुका सारा बिल्कुल छूट चुका जैसे कि कोई तालाब में गहरे तालाब में या तो गहरे कुए में नीचे उतरता जाए तब तो क्या याद आता है नीचे चले जाएं जैसे स्विमिंग पूल में नीचे चले जाएं, समुद्र में जाएं कोई गोताखोर होते हैं ना तो समुद्र में गोता करते करते करते नीचे चले जाते हैं वहां एक नया संसार होता है समुद्र का अपना एक नया संसार होता है वो तो ऊपर का संस्कार जैसे कि छूट जाता है उसका और कुएं में जाएंगे तो वहां मान लो कुछ दिख भी नहीं रहा है हमारे को कुए में गहरे गहरे में जाते गए जाते गए जाते गए तो क्या लग रहा है और तो पानी पानी और मैं और कुछ नहीं ऊपर क्या है वो याद नहीं आ रहा है बस अब पानी पानी में नीचे जा रहा हूं ऊपर आ रहा हूं बस वही सांस रोक रखा है मैंने उससे संबंधित बाकी सब चीज हो गई और ध्यान में भी कुछ ऐसा ही होता है जैसे कि हम डुबकी लगा देते हैं समुद्र के तलों नीचे और नीचे और नीचे या तो आकाश में जा रहे हैं तो ऊपर ऊपर ऊपर ऊपर चलते जाओ सब पीछे छुट जाएगा तो ऐसे ये जो चौथा पद है गायत्री की उपासना वहां वास्तव में होगी वो उस स्थिति में पहुंचाने वाली होगी इन तीन पदों से ऊपर जो भाग है जिसका मुख है मुख्य है परमात्मा अग्नि रूप उसके अंदर जैसे चले गए और वहां जाते ही तो सारे विकार सारे नष्ट हो गए कोई वृत्ति नहीं अनंत समापत्ति वाली स्थिति एक तत्व का अभ्यास तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास है योगदर्शन और अनंत समापत्ति वाली बात है कोई सीमा ही नहीं यहां जितनी वृत्तियां हम उठाते हैं वो तो सीमित है हर चीज की सीमा है व्यक्ति की वस्तु की सब कुछ वहां पर सीमित है एक सीमा रहेगी कितना भी बड़ा है समुद्र भी कितना बड़ा है एक सीमा रहेगी उसकी लेकिन वहां जाकर के कोई सीमा नहीं किसी चीज की कोई सीमा नहीं ऐसी अनंत स्थिति निकलते जाओ कितना भी दौड़ना है जाना है तेजी से अव्याहत गति से जाते जाओ जाते जाओ कुछ नहीं है कुछ भी नहीं है ये अनंत समाधि ये चौथा पाद, उस स्थिति में वृत्ति निरोध वाली और ये सब स्थितियां बन सकती है इसलिए कहा वो अपद है जानने योग्य नहीं है इस तरह से जानने नहीं व्यक्त है।, है दिखता सा है लेकिन है कुछ नहीं वहां पर तो आज का पाठ इतना ही रखने प्रणव था सभी को साधार देता था